भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ पंचमोध्याय सृष्टिवर्णन नारदुआ नमस्ते सुभूत पूर्वज तद्जे यदान आत्मतत्वर्शनम नारद जी ने पूछा पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है आपको मेरा प्रणाम है आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसमें आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाता है यद्रूपमिषम प्रभो यथम यदरम तत्वत पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है इसका आधार क्या है इसका निर्माण किसने किया है इसका प्रलय में होता है यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु आप इसका तत्व बताइए। आप तो यम भे तेद भूतभव्य भगव कर विश्व ज्ञानवसितम तव आप तो यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है जद पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा की सृष्टि कर लेते हैं कितना अद्भुत है तानी न जैसे मकड़ी अनायासी अपने मुंह से जाल निकालकर उसमें खेलने लगती है वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता ना हम वेद ना परम परम नाम जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत उत्तम मध्यम या अहम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो स भवान चलत घोरम पराशंकां प्रयक्षसी इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है ये आपसे बड़ा भी कोई है क्या एक तनमें पृछता सर्व सर्वज्ञ सकले विदानी ही यथ वेदम अहम बुद्धे अनुशास पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूँ ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकेदम वसते विचिकित्सित यद हम चोरी सौम्य भगवद्वीर दर्शन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है नानदम तौत यहाँ प्रव प्रवीशिभो अभिज्ञा परम मत ता एक तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है ये न स्वरोचिस विस्व रोचितम रोचाम्य हम यथार्थो यथा सोवो यथर्गत जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही मैं भी उन्हीं प्रकाश स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्हय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ तस्मह नभो भगवते वासुदेवा यदि मही जन्माय दुर्जया मृवंती जगद गुरु उस भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं विलज्जमान ममाहमित यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं झेप दूर से ही भाग जाती है परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं यह मेरा है इस प्रकार भक्ति रहते हैं द्रव्यम कर्मच कालश्च स्वभाव जीव एव वास्तुदेवात् ब्रह्मण न चारित भगवत्वरूप नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है नारायण परावेदा देवा नारायण गा नारायण परालोका नारायण पर वेद नारायण के परायण हैं देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं नारायण परो जोगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही है हेतु हैं सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली है ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है तस्पि दृष्टु कूटिलात्मन सजाम श्रेष्ठ जाए वे दृष्टा होने पर भी हैं ुसार सृष्ट रचना करता हूँ सत्वस्तम ते दर्गुण गुणाश्रग निधे सुगृहिता माया विभो भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है श्रेष्ठ स्थिति और प्रणय के लिए रजोगुण सत्व और तमोगुण ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं कार्य कारण द्रव्य ज्ञान बधनते निथा मुक्त माइनम पुरुषम गुणा ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं सा ये सा भगवान ब्रह्मण सर्वेश्वर नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को फली भाती धक् लेते हैं इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं कालम कर्म स्वभाव माए सो माया आत्मन्य दीक्षया प्राप्त विभोभूर मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया कालाद गुणवत्म स्वभावत कर्मण जन्म महत पुरुषाधिष्ठिता भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत को जन्म दिया महतस्तो विकर्माण द्रज सत्वप्रिताधान द्रव्य ज्ञान क्रिया रजोगुण और सतुगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ प्रोक्तो सो सोहंकार प्रोक्तों समुभत्रिधाम वैकारिकेट यदिधाम द्रव्य शक्ति क्रियाशक्तिर ज्ञान शक्ति प्रभो वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया उसके भेद हैं वैकारिक तेजस और तामस नारद जी शक्ति, शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है शब्दों दृष्टि दृश्यो जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का गोद होता है। नवसोथा हो शब्दवान प्राण हो जो बलम जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई उसका गुण स्पर्श है अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है इंद्रियों में स्फूर्ति शरीर में जीवनी शक्ति ओज और बल इसी के रूप है वायोर काल कर्म स्वभावत रूप स्पर्श शब्दवत काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ उससे तेज की उत्पत्ति हुई इसका प्रधान गुण रूप है साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श इस भी इसमें हैं। तेज सस्तो विकुर्वाणा दास व स्पर्श वंचा भो भो तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई इसका गुण है रस कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। विषय विशेषस्तु विकुर्माण दंभस हो गंधवान रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वित जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इसका गुण है गंध कारण के गुण कार्य में आते हैं इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं वैकारिका मनोज देवा वैकारिकाधिन्द्रोपेन्द्र तो मित्र का वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के दस अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई उनके नाम है दिशा वायु सूर्य वरुण अश्वनी कुमार अग्नि इंद्र विष्णु मित्र और प्रजापति तैजा तो विकुर्मा दिंद्राणी दवानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणस तैजसो श्रोत्राण दृगजिहेढ़ाग्रम घृपाव तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र त्वचा नेत्र जीवा और घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिया एवं वाक हस्त पाद गुदा और जन ये पांच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए यदि संगता भाव भूत इंद्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माण न शे ब्रह्मवित श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके तदा भगवत शक्ति चोरी चोभयम् मुस जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व तो परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके दृष्टि समृष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की वर्ष पूयम काल कालकर्मा स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीव ब्रह्मांड रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया स एव पुरुषी सहस्त्रानन शेषवान उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा चरण भुजाएं नेत्र मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है यसे कल्पय सप्तः जघना विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोग और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं उसकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है पुरुष मुखं ब्रह्मा ब्रह्म छत्र में तस्वाह वैश्यो भगवत पदभ्याम शुद्रोभ्य ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है भुजाएं छत्री हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शुद्र उत्पन्न हुए हैं पैरों से लेकर कटकरी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है नाभि में लोक की, लो की और परमात्मा के वक्षस्थल में महर लोक की कल्पना की गई है उसके गले में जन लोक लो, तपोलोक स्तन मूर्ध भी सत्यलोको ब्रह्मलोक सनातन उसके गले में जनलोक दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है उस विराट पुरुष की कमर में अतल जांघों में वितल घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है रसातलं महा महातल तो गुल्फाभ्यापतालत लोकमय एड़ी के ऊपर की गाठों में महातल पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए इस प्रकार विराट पुरुष में हैं। सर्वलोकमय है भूर्लोक कल्पित पदभ्या भुवरलोकोश ना कल्पित कल्पनां। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है नाभि में लोक है और सिर में स्वरलोक है यदि श्रीमद्भागवते महापराणे पारमश्याम सेतायाम द्वितीय स्कंधे पंचमोध्या